धि पाद के 41वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है 41वें सूत्र में समाधि को लेकर के बात कही जा रही है और समाधि को सूत्र में समापत्ति इस शब्द से स्पष्ट किया है समापत्ति को तदाकारापत्ति कहते हैं तदाकारापत्ति का अभिप्राय है जो वस्तु जैसी है उस वस्तु का प्रत्यक्ष कराने का जो साधन है मन वह मन उस वस्तु के साथ जुड़कर उस वस्तु जैसा बन जाता है इसको कहते हैं तदाकारापत्ति महर्षि पतंजलि ने समापत्ति शब्द का प्रयोग किया है और इस समापत्ति को समझाते हुए महर्षि वेदव्यास ने तदाकारा तदापत्ति शब्द को कह करके समझाया सूत्र है क्षीण वृत्ते अभिजात मणे ग्रहित्रृ ग्रहण ग्राह्यु तस्थ तदनता समापत्ति ही क्षीण वृत्ते है जो वृत्तियां हैं आपने सुना है पांच प्रकार की वृत्तियां हैं प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति इन पांचों वृत्तियों को रोक लेने पर क्षीण क्षीण का मतलब है समाप्त हो गए हैं दब गए है, हैं रुक गए हैं कौन मन के विचार मन की वृत्तियां क्षीण वृत्ते वृत्तियों के रुक जाने पर या वृत्तियों के रुक जाने से समस्त वृत्तियां रुक गई हैं ऐसा मन है क्षीण वृत्ते है यह मन का विशेषण है क्षीण वृत्ते है ऐसा मन जिस मन के अंदर वृत्तियां रुक गई हैं क्षीण हो गई हैं नष्ट हो गई हैं दब गई हैं अथवा रुक गई हैं यानी ऐसा मन जिस मन में कोई वृत्ति नहीं चल रही है इसी को कहा क्षीण वृत्ते है और उदाहरण से समझाया है जब क्षीण वृत्ते की स्थिति आती है यानी जब वृत्तियां रुक जाती हैं उस स्थिति में मन की क्या स्थिति होती है उस मन की स्थिति को समझाने के लिए एक विशिष्ट लौकिक प्रसिद्ध उदाहरण दिया है वह उदाहरण है अभिजात इव मणे हैं मणे मणि स्पटिक मणि बिल्लोर पत्थर क्रिस्टल को कहते हैं और वो कैसा मणि है तो उसके लिए भी एक विशेषण दिया है अभिजातस्य। अभिजातस्य का अर्थ है अभी अभी प्रकट हुआ है बिल्कुल नया है ऐसा बिल्लोर पत्थर है अभी प्रकट हुआ है अभी निकाला गया है जमीन से ऐसे मणि को यहां पर अभिजातस्य शब्द से कहा है तो अभी अभिजात मणे इव मानो अभी अभी नवीन बिल्लोर पत्थर हमारे समक्ष आया है ऐसा जो बिल्लोर पत्थर है उसके इव समान क्या मतलब है इसका जैसे बिल्लोर पत्थर के सामने गुलाब का फूल रखो कोई भी पुष्प रखो वह क्रिस्टल उसी फूल के समान बन जाता है उस जैसा बन जाता है इसी के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा है तत्थ उसके साथ स्थित होना यानी उसके साथ जुड़ जाना इसी बात को महर्षि वेदव्यास ने ने स्थितस्य कहा है यानी जिस जिस वस्तु के साथ बिल्लोर पत्थर जुड़ जाता है उस उस वस्तु जैसा बन जाता है ठीक मन भी ऐसा ही बन जाता है और किन किन के साथ जुड़ जाता है मन तो कहा है ग्रहीत्री ग्रहीत्री ग्रहण ग्राहियशु तीन प्रकार के पदार्थ यहां पर प्रस्तुत किए एक, एक है ग्रहीता ग्रहीता का अर्थ है ग्रहण करने वाला जैसे कर्ता, करने वाला भोक्ता, भोगने वाला दाता दा, देने वाला ऐसे ही ग्रहीता, ग्रहण करने वाला आत्मा ग्रहण करता है क्या ग्रहण करता है या तो सुख को ग्रहण करता है या दुख को ग्रहण करता है यहां पर समाधि में दुख को ग्रहण करने के लिए नहीं बात कही जा रही है यहां तो दुखों को दूर करने के लिए और परमानंद को पाने के लिए बात कही जा रही है तो यहां पर कहा है ग्रहीता एक है ग्रहीता यानी आत्मा ग्रहण करने वाला पुरुष दूसरी बात कही है ग्रहण ग्रहण कहते हैं ग्रहण कराने वाले साधनों को जो ग्रहण कराते हैं जो सुख को दुख को प्राप्त कराते हैं ऐसे साधनों को यहां पर ग्रहण शब्द से स्पष्ट किया है और तीसरी बात कहिए ग्राह्य ग्राह्य कहते हैं भूतों को पंचमहाभूतों को ग्राह्य कहते हैं और इसी ग्राह्य से पंच महा भूतों के जो कारण हैं उन सूक्ष्म भूतों को भी यहां पर कहा है जिनको तन्मात्राएं कही जाती है तो ग्रहीता का अर्थ पुरुष है ग्रहण का अर्थ इंद्रियां है और ग्राह्य का अर्थ भूत है और भूतों में दो भेद है एक पंचमा भूत और सूक्ष्म भूत जो पंचमा भूतों के कारण हैं अब यहां पर कहा है तत्थ तत्स्थ का मतलब है उन उनमें स्थित होना और उन उनमें स्थित होकर के तदंजनता उस जैसा बन जाना यानी मन पंचमाभूतों से जुड़ता है तो पंचमा भूतों से जुड़ने को तत्थ कहा है तत्थ को महर्षि वेदव्यास ने तेषु स्थित तत्थ शब्द का अर्थ करते हुए वे महर्षि वेदव्यास कहते हैं तेसुस्थित उन, उन पदार्थों में स्थित मन का तो अर्थात उस उस वस्तु के साथ जुड़ जाना भूतों के साथ सूक्ष्म भूतों के साथ इंद्रियों के साथ और आत्मा पुरुष के साथ जुड़ने को तत्थ इस शब्द से स्पष्ट किया है और तस्थ के बाद में कहा है तदन जनता, तदन जनता कहते हैं उस जैसा बन जाना तत्थ तदन उसके साथ जुड़ जाना और उस जैसा बन जाना उस जैसा बनने को ही तदन शब्द से कहा है और इसी तदनजनता शब्द को स्पष्ट करते हुए वे महर्षि वेदव्यास ने कहा तदाकारापत्ति तदाकारापत्ति का मतलब है उसी आकार जैसा बन जाना उसी पदार्थ जैसा बन जाना सामने वाली वस्तु जैसी है मन उसी जैसा बन जाता है यही तदाकारापत्ति है ी तदाकारापत्ति को महर्षि पतंजलि ने तदंजनता शब्द से कहा है और तदन ही समापत्ति है यानी तदाकारापत्ति ही समापत्ति है यानी समाधि है पंचमा भूतों से जुड़कर मन उस जैसा बन जाता है और उस जैसा बन करके वैसा ही प्रतीत होता है यानी वैसा ही आत्मा को दिखाता है यह है आंतरिक प्रत्यक्ष जिस प्रकार नेत्रेंद्रिय बाह्य पदार्थ को किसी भी वस्तु को कुर्सी को टेबल को मकान को किसी मनुष्य को नेत्रेंद्र के माध्यम से मन देखता है यानी मन नेत्रेंद्र को संकेत करता है और नेत्रेंद्रिय उस सामने वाली वस्तु के साथ जुड़ जाती है अथवा उसका जो प्रकाश है नेत्रेंद्रिय के साथ जुड़ जाता है उसका जो चित्र उसकी जो आकृति है अब नेत्रेंद्रिय उस आकृति को मन तक पहुंचा देती है और मन में उस पूरी आकृति को लाया जाता है नेत्रेंद्र के माध्यम से यानी नेत्रेंद्रिय उस आकृति को मन को पहुंचा देती है और मन में वो जो आकृति आती है उस आकृति के आने पर मन मानो उस आकृति के समान बन जाता है वो एक क्रिस्टल के समान है वो एक बिल्लोर पत्थर के समान है एक मणि है जब उस जैसा मन बन जाता है तो उसको आत्मा देखता है हाँ ये मनुष्य है ये कुर्सी है ये टेबल है ये मकान है जिस किसी भी वस्तु को नेत्रेंद्र के माध्यम से देखते हैं उन सब का चित्र उन सब की आकृतियाँ वो नेत्रेंद्र के माध्यम से मन में जाते हैं और मन में जाकर के मन में आए हुए उन चित्रों को उन आकृतियों को आत्मा देखता है और मन उस जैसा बनकर के उनको दिखा देता है ठीक इसी प्रकार समाधि में होता है परंतु समाधि में बाह्य पदार्थों का साक्षात्कार नहीं हो रहा है जो इन इंद्रियों से दिखाई नहीं देती हैं ऐसी वस्तुएं जिनको अतीन्द्रिय कहा जाता है इंद्रिय गोचर नहीं है उनको अंदर ही अंदर समाधि के माध्यम से साधक प्रत्यक्ष कर लेता है और आपके सामने ग्राह्य पदार्थों को लेकर के उनकी जो समाधि होती है उसकी प्रक्रिया आपके समक्ष रखी है पिछले दिनों में तो जिस प्रकार से ग्राह्य पदार्थों का साक्षात्कार समाधि में होता है और गाय पदार्थ में ग्राय्य पदार्थों में पांच महाभूतों को और पांच सूक्ष्म भूतों को जिनको तन्मात्राएं कहते हैं उनको ग्रहण किया है उसकी प्रक्रिया आपके सामने रखी ठीक उसी प्रकार ग्रहण के बारे में इंद्रियों के बारे में समझना है यहां ग्रहण के बारे में स्पष्ट किया जा रहा है क्या किया जा रहा है महर्षि वेदव्यास कहते हैं तथा तथा ग्रहणेशु अप्रियशु द्रष्टव्यम ग्रहण शब्द को समझाते हुए वे, महर्षि वेदव्यास कहते हैं ये जो ग्रहण है ये क्या है तो कहते हैं ग्रहणेशु इंद्रियशु तथा ग्रहणेशु अपि इंद्रियशु द्रष्टव्यम जिस प्रकार से ूतों के विषय में बताया है जिस प्रकार से सूक्ष्म भूतों के विषय में बताया है ठीक उसी प्रकार यहां पर ग्रहण यानी इंद्रियों के बारे में भी द्रष्टव्यम देख लेना चाहिए समझ लेना चाहिए अनुभव प्रत्यक्ष कर लेना चाहिए जैसे वहां पर स्पष्ट किया है आलंबनो स्थूल आलंबनोपरक्त स्थूलालंबनोपरक्त स्थूल स्वूप आपन्नम स्थूल आलंबनोपरक्तम स्थूल रूप समपन्नम स्थूल रूप आभासम भवती और फिर कहा है जैसे भूत सूक्ष्मोपरक्तम ूतसूक्ष्मोपरक्त भूतसूक्ष्म भूतसूक्ष्मा उसी प्रकार से यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है ग्रहण आलंबनोपरक्त ग्रहण आलंबनोपरक्त ग्रहण सपन्न ग्रहण स्वरूप निर्भासते ग्रहण आलंबनोपरक्तम ग्रहण का अर्थ यहां पर है इंद्रिया ग्रहण आलंबनोपरक्तम ग्रहण को यानी इंद्रियों को सहारा बनाकर मन ने उससे युक्त उनसे युक्त हो गया ग्रहण आलंबनोपरक्तम ग्रहण रूपी इंद्रियों के साथ युक्त हुआ ग्रहण समापा समापन्नम ग्रहण समापन्नम और वो इन, मन उन इंद्रियों जैसा बन जाना ग्रहण समापनम वह मन उस इंद्रियों के साथ जुड़ करके उनके समान बन जाता है और फिर कहा है ग्रहण स्वरूपाकरेण निर्भासते। ग्रहण निर्भासते स्वरूपाकारे नभिप्राय है ग्रहण रूप इंद्रियों के स्वरूप में वो प्रतीत होता है मन तो यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है ग्रहण जो इंद्रियां हैं उनसे युक्त होकर के मन इंद्रियों जैसा बनकर इंद्रियों के रूप में दिखाई देता है मन इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है इंद्रियों जैसा बन जाता है और इंद्रियों के रूप में दिखाई देता है यह है ग्रहण आलंबनों परकतम ग्रहण समापन्नम ग्रहण स्वरूपाकारेन निर्भासते का अभिप्राय और प्रक्रिया समाधि की वही है जो स्थूल बूतों की प्रक्रिया जो सूक्ष्म बूतों की प्रक्रिया आपके सामने आ चुकी है योग साधक जब समाधि लगाने के लिए उद्यत होता है तब आसनस्थ हो जाता है एक आसन पर बैठ जाता है और आसन पर बैठ के आसन को सिद्ध करता है अपने शरीर को स्थिर कर लेता है निश्चल बना लेता है प्राणायाम करता है प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राणों को अपने वश में अपने अधिकार में कर लेता है और मन को स्थिर करना होता है तो मन के अनुरूप इंद्रियों को भी बना लेता है इंद्रियों को बाहर के विषयों में नहीं लगाता है किसी भी विषय में ना लगा करके इंद्रियों को सब और से आवृत करके उनको मन के अनुरूप स्थिर कर देता है यानी प्रत्याहार बना लेता है और प्रत्याहार बना करके धारणा बनाता है धारणा बना करके वहीं पर ध्यान करता है और वहीं उनकी समाधि को प्राप्त कर लेता है uh um. cha